श्री श्रीरामकृष्णकथा ष्ठ भक्ता एतद अवतार चवता सविस्मयं शृण्वती केचन चिंत किय वेदोक्त खंड सच्चिदाननंद यो हि वेदे वातीत कृत्य सए अस्मा अग्रत पुमान पुमा विर्भवती प्रभु श्रीरामकृष्ण यस्मा द्रवीति तस्द्य भवेत नोचे राम राम उच्चार्य महापुर कथम सून वैम हृदम पश्यसत नगराद भक्ता मृदंग एतन्मध्ये कॉन्नगराद्ता मृदंगकर्ताद सीर्तन कुरानन सगता मनोमोहन नवाई तथ्य ने नाम प्रभु संकर्तन कुर प्रभुसमीपमें तदुतरपूर्वादिताेमोन्मत्ता सन तस्कर्तन कौती नि कुरस्यारा सी तदनी पुनः संकर्तन मानोस्ति चिरातवदंडास्तवस्थ तम भक्ता पुष्पमल्य शोभि चक चक्रु बृह वृताकारा करांगुी न्यायता पश्यौरांग इव, अगाध भाव पुरा पद्याथितव अगासमग्न श्री प्रभो क्वचि अतर्दा तदनी जडवच्चिव बाह्य जानशनो क्वचिवा अर्धबा्यशा तदनी प्रेम होती अच्छा क्वचिवा श्रीगौरांग्यदा तदनीं भक्त सह संकर्तन कौती श्री प्रभुसमस्थ दंडा कंठे माल्यम पतन भयाना भक्न धृता भक्ता पवृत्य दंडा मृदंग कर्तालयोगेन कितना कुरी श्री प्रभोदृष्टि स्थिरा चंद्रवन प्रेमुरजिम श्री प्रभु पश्चिम सेम आनंदमूर्तिचिर पश्यंत आसन सामिधि देला सामता कियत्में कीर्तनमेंतब भक्ता श्री प्रभु भोजयत आयोजन तत्परा अभवन श्री प्रभु कियत्ल विश्रम्य नववस्त्र पीतांबर परिधुखटायां उपावशत पीतांबरधारिण तनंदमहापुरुर ज्योतिर्मय भक्तचित विनोदन अपरूपं रूपं पवित, रूप भक्ता ताम। तेवुर्लभा पवित्र पवित्र मोहनमूर्ति पश्य नयन नृप्य अभिलाष पुनरपा पुनरपी पशा तस्पागरे मज्जा श्री प्रभु आहाराथम उप भक्ता सानंद प्रसाद प्राप्त